श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन आठ मई अठारह सौ सत्तासी योग वासिष्ठ पाठ संकीर्तनानंद तथा नृत्य आज रविवार है मास्टर शनिवार को आए हैं बुद्ध तक अर्थात पाँच दिन मठ में रहेंगे गृह भक्त प्रायः रविवार को ही मठ में दर्शन करने के लिए आया करते हैं आजकल बहुधा योग वासिष्ठ का पाठ हुआ करता है मास्टर ने श्री रामकृष्ण से योग वासिष्ठ की कुछ बातें सुनी थीं देह बुद्धि के रहते योग वासिष्ठ के सोहम भाव के अनुसार साधना करने की श्री रामकृष्ण ने मनाही की थी और कहा था सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है मास्टर अच्छा योग वासिष्ठ में ब्रह्म ज्ञान की कैसी बातें हैं रखाल भूख प्यास सुख दुख यह सब माया है मन का नाश ही एकमात्र उपाय है मास्टर मन के नाश के पश्चात जो कुछ बच रहता है वही ब्रह्म है क्यों राखाल हाँ मास्टर श्री राम कृष्ण भी ऐसा ही कहते थे न्यांगटा ने उनसे यही बात कही थी अच्छा राम को वशिष्ठ जी ने संसार में रहने के लिए कहा है क्या ऐसी कोई बात तुम्हें उस ग्रंथ में मिली राखाल नहीं अभी तक तो नहीं मिली इसमें तो राम को कहीं अवतार ही नहीं लिखा है यही बातचीत चल रही है उसी समय नरेंद्र तारक तथा एक और भक्त गंगा तट से टहलकर आ गए उनकी इच्छा सैर करते हुए कौन नगर तक जाने की थी परंतु नाव नहीं मिली सबके सब, सब आकर बैठे योग वासिष्ठ का प्रसंग फिर चलने लगा नरेंद्र मास्टर से बड़ी अच्छी कहानियां हैं लीला की कथा आप जानते हैं मास्टर हाँ योग वासिष्ठ में है मैंने कुछ पढ़ा है लीला को ब्रह्म ज्ञान हुआ था ना नरेंद्र हाँ और इंद्र अहल्या संवाद तथा विदुरस राजा चांडाल हुए वह कथा मास्टर हाँ याद आ रही है नरेंद्र वन का वर्णन भी कितना मनोहर है नरेंद्र गण गंगा स्नान को जा रहे हैं मास्टर भी जाएंगे धूप देखकर मास्टर ने छाता ले लिया वराहनगर के श्रेय शरतचंद्र भी साथ ही गंगा नहाने जा रहे हैं यह सदाचारी ब्राह्मण युवक हैं मठ में सदा आते रहते हैं कुछ दिन पहले वैराग्य धारण करके ये तीर्थाटन भी कर चुके हैं मास्टर सरस से धूप बड़ी तेज है नरेंद्र तो यह कहो कि छाता ले लूं? मास्टर हंसते हैं भक्तगण कंधे पर अंगोछा डाले हुए मठ का रास्ता पार कर परामिक घाट के उत्तर तरफ वाले घाट में नहा रहे हैं सबके सब गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं आज आठ मई अठारह सौ सतासी है धूप बड़ी तेज है मास्टर नरेंद्र से कहीं लू न लग जाए नरेंद्र आप लोगों का शरीर भी तो वैराग्य में बाधक है है ना? मेरा मतलब है आपका देवेंद्र बाबू का मास्टर हंसने लगे और सोचने लगे क्या केवल शरीर ही बाधक है स्नान करके भक्तगण मठ लौटे और हाथ पैर धोकर श्री रामकृष्ण के कमरे में जहाँ श्री कृष्ण की पूजा होती थी गए प्रणाम करके श्री राम कृष्ण के पाँच पद्मों में प्रत्येक भक्त ने पुष्पांजलि चढ़ाई पूजा घर में नरेंद्र को जाने में कुछ देर हो गई श्री गुरु महाराज को प्रणाम करके नरेंद्र फूल लेने को बढ़े तो देखा पुष्प पात्र में फूल एक भी नहीं था उन्होंने पूछा फूल नहीं है पुष्प पात्र में दो एक बिल्वदल बच रहे थे चंदन में उन्हें ही डुबाकर अर्पण किया फिर एक बार घंटा ध्वनि की अंत में प्रणाम करके दानवों के कमरे में जाकर बैठे मठ के गुरुभाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे क्योंकि भूत दानव शिव जी के अनुयाई हैं और जिस कमरे में सब एक साथ बैठते थे उसे दानवों का कमरा कहते थे जो लोग एकांत में ध्यान धारणा और पाठ आदि करते थे वे लोग दक्षिण ओर के कमरे में रहते थे काली द्वार बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे इसलिए मठ के गुरुभाई उस कमरे को काली तपस्वी का कमरा कहते थे काली तपस्वी के कमरे के उत्तर तरफ पूजा घर था उसके उत्तर ओर जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री राम कृष्ण को प्रणाम करते थे नैवेद्य वाले कमरे के उत्तर में दानवों का कमरा था यह कमरा खूब लंबा था बाहर के भक्तों के आने पर इसी कमरे में उनका स्वागत किया जाता था दानवों के कमरे के उत्तर तरफ एक और छोटा सा कमरा था यह पान घर के नाम से पुकारा जाता था जहां भक्तगण भोजन करते थे दानवों के कमरे के पूर्व कोने में दारान थी उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी दालान के ठीक उत्तर तरफ रसोई घर था पूजा घर और काली तपस्वी के कमरे के पूर्व और बरामदा था बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में वरानगर की एक समिति का पुस्तकालय था ये सब कमरे दो दुमंजले पर थे जिन्हें दो थे एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से और दूसरा भक्तों के भोजन करने वाले कमरे के उत्तर तरफ नरेंद्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी कभी छत पर जाते थे वहाँ बैठकर वे लोग ईश्वर संबंधी अनेक विषयों की चर्चा किया करते थे कभी भगवान श्री राम कृष्ण की बातें कभी शंकराचार्य की कभी रामानुज की और कभी ईसा मसीह की बातें होती थी कभी हिंदू दर्शन की बातें होती थी तो कभी यूरोपीय दर्शन का प्रसंग चलता था कभी वेदों कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएं हुआ करती थीं दानवों के कमरे में बैठकर नरेंद्र अपने दैवी कंठ से परमात्मा के नामों और उनके गुणों का कीर्तन किया करते थे शरद अपने दूसरे भाइयों को गाना सिखलाते थे काली वाद्य सीखते थे इस कमरे में नरेंद्र कितनी ही बार कीर्तन करते हुए आनंद करते और आनंदपूर्वक नृत्य किया करते थे